श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्रह जुलाई अठारह सौ पचासी भावावेश में श्री राम कृष्ण रथ के सामने कीर्तन और नृत्य करके श्री राम कृष्ण कमरे में आकर बैठे मणि आदि भक्त उनकी चरण सेवा कर रहे हैं भावमग्न होकर नरेंद्र तान पूरा लेकर फिर गाने लगे अय प्राणों की पुतली माँ हृदय रमा तो हृदय आसन में आकर आसीन हो मैं तेरा निरीक्षण करूं। त्रिगुण रूप धारिणी परात्परा तारा तुम ही हो तुम ही को मैंने अपने जीवन का ध्रुव तारा बना लिया है एक भक्त ने नरेंद्र से कहा क्या तुम वह गाना गाओगे अय अंतर्यामनी माँ तुम हृदय में सदा ही जाग रही हो श्री राम कृष्ण चल इस समय ये सब गाने क्यों इस समय आनंद के गीत हो श्यामा सुधा तरंगिणी नरेंद्र गा रहे हैं श्री राम कृष्ण गाना सुनते ही प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे बड़ी देर तक नृत्य करने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया भाभावेश में नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए श्री राम कृष्ण को देखकर बड़ा आनंद हुआ रात के नौ बजे का समय होगा अब भी भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण बैठे हुए वैष्णवचरण का गाना सुन रहे हैं वैष्णवचरण ने दो गाने और गाए तब तक रात के दस ग्यारह बजे का समय हो गया भक्तगण प्रणाम करके विदा हो रहे हैं श्री राम अच्छा अब सब लोग घर जाओ नरेंद्र और छोटे नरेंद्र की ओर इशारा करके इन दोनों के रहने ही से हो जाएगा गिरीश से क्या घर जाकर भोजन करोगे रहना चाहो तो कुछ देर और रहो तंबाकू, अरे बलराम का नौकर भी वैसा ही है बुला देखो हरगिज न देगा सब हंसते हैं परंतु तुम तंबाकू पीकर जाना श्री गिरीश के साथ चश्मा लगाए हुए उनके एक मित्र आए हैं वे सब कुछ देख सुनकर चले गए श्री राम कृष्ण गिरीश से कह रहे हैं तुमसे तथा अन्य सभी से कहता हूँ जबरदस्ती किसी को न ले आया करो बिना समय के आए कुछ नहीं होता एक भक्त ने प्रणाम किया साथ एक छोटा लड़का है श्री रामकृष्ण शस्नेह कह रहे हैं अच्छा बड़ी देर हो गई है फिर यह लड़का भी, भी साथ है नरेंद्र छोटे नरेंद्र तथा तो दो एक भक्त और कुछ देर रहकर घर गए